एक चिंतन तो जागृत हो नेताओं के अंदर एक विचार तो जागृत हो कि हमारे है, मगर देव के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, तो हम अपने देव में ऐसी घोषणा करें उसके पूरी क्षमताओं को झोंक दें, एक बार परिवर्तन का चक्र तो चलाओ देखो लोगों के अंदर कार्य क्षमता जागृत होगी आज पचहत्तर समाज नशे में ग्रसित होकर पतन के मार्ग में जा रहा है उसकी कार्य क्षमता घट रही है कैसे वह कर्म करेगा कैसे विकास के कार्य करेगा कैसे विकास की ओर हम बढ़ सकेंगे विकास की ओर नहीं हम पतन की ओर बढ़ रहे हैं विकास की ओर बढ़ने के लिए पहले अपने आप को संभालना पड़ेगा ये नशे के ठेके चलाओ और बाद में लोग नशा करने वालों को उठा के बंद ये कानून है कैसी कानून व्यवस्था है एक कैलेंडर महीने दर महीने कैलेंडर बना रहा उसका विज्ञापन करा रहा है महिलाओं का अपमान हो रहा है चंद लोग केवल पैफेट के लिए अगर नगनता की तस्वीरें खिंचवा लेती है तो उनका बार बार प्रसारण किया जा रहा है ऐसे नारी समाज का अपमान करने वाली चंदे महिलाएं हैं तूने उन्हें मैंने बार बार कहा उन्हें अपमानित करना चाहिए उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए कला का सम्मान होना चाहिए कला हमारे पहले भी जीवित थी नृत्य संगीत कला सब कुछ चलता था मगर मर्यादाएं रहा करती थी आते एक साबुन का विज्ञापन हो जूता पालिश का भी विज्ञापन हो तो और कुछ नहीं दिखाया जाएगा नारियों का अंग प्रदर्शन दिखाया जाता है क्या इसी से समाज का हित हो सकेगा इससे नारी समाज का अपमान होता है नारी समाज का सम्मान करना सीखो ऐसे चीजों से तुम्हारे अंदर सामर्थ है तुम जिन क्षेत्रों में हो राजनीतिक क्षेत्र में हो समाज को तो आवाज उठाओ ऐसे लोगों के खिलाफ जनहित याचिकाएं दायर करो क्योंकि न्यायालय से कुछ आफ़ा बंधती है निश्चित भ्रष्टाचार तो न्यायालय में भी पनप पनपरहारियों को जज बर्खास्त किए जाते सब कुछ किए जाते हैं न्यायालय में भी आधाधूत भ्रष्टाचार फैल रहा है मगर फिर भी न्याय एक ऐसा आदमियों को ऐसे निर्णय आते हैं कि मन मन इतना तृप्त से भर जाता है कि जब उस तरह के अपराधियों को जो अपने पैसे धनबल के माध्यम से जनबल के माध्यम से हम अपने आप को बचा ले जाएंगे और न्यायालय से उन्हें सजा मिलती है एक आम समाज की आवाज यदि वहां मीडिया चाहे तो पकड़ने का पचहत्तर समाज की आवाज़ पकड़ने का प्रयास करें देखें कि वो क्या अपनी बात कहते हैं कितनी तप्त के अनुभूत करते हैं जब एक अपराधी को सजा मिलती है एक किसी ऐसे व्यक्ति को जो बड़ा राजनेता होता कई हत्याएं किए होता उसको तो जेल के अंदर भेज दिया जाता है अगर इस तरह के कैलेंडर चलते रहे तो एक नहीं आने को निठारी कांड होंगे अनेकों हमारे मासूम इसी तरह प्रताड़ित हत्याएं की जाती रहेंगी उनका शोषण किया जाता रहेगा अनेकों अमरबणि अमर पैदा होते रहेंगे राजनीति में जाकर के अयासी करते हैं धर्म क्षेत्र में जाकर आयासी करते हैं अनेको धर्माचार पकड़े जाते हैं स्पन्ंगली करते हैं ना धंधे करते हैं कोई पकड़े जिस तरह मैं कह रहा हूं कि अगर मैं चाहू तो चाहे जितनी स्पलिंग का सामान अपने साथ ले सकता हूं ले जा सकता हूं मेरी गाड़ी को कौन चेक करता है जहां अधिकांशता है तो कभी गाड़ी कोई चेक नहीं की जाती ये समाज हमारा कितना मान सम्मान करता है चाहे प्रशासन हो चाहे जो कोई हो केवल इसलिए नहीं कि किसी धर्मगुरु की गाड़ी जा रही है मगर आज के धर्मगुरु क्या उस मान सम्मान की रक्षा कर पाते हैं अधिकांश जगह पतन के मार हो चुकी ये हो रहा है बड़े बड़ी जितनी भी तस्करियां हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का हाथ जुड़ा रहता है देखते देखते करोड़ों के उनके आश्रम बन जाते हैं करोड़ों का व्यापार करते हैं ये पैसा कहां से आता है इन भटकाओं से समाज को थोड़ा सचेत होने की जरूरत है और समाज के आम मनुष्य को जागृत होने की जरूरत है और जागृत तुम तभी हो पाओगे जब सदगुरु की शरण में जाओगे और ये तुम्हें सदगुरु नहीं भी प्राप्त हो पाता तो मैं की खोज में मैंने कुछ क्रम बताए हैं कि उन क्रमों में तुम क्यों अपने आप के अंदर क्यों सतमार के अंदर बढ़ने के लिए सबसे पहले नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जीने लगो दो चीजों का संकल्प ले लो कि हम जीवन परन्त कभी नशा नहीं करेंगे कभी मांस का भक्षण नहीं करेंगे क्योंकि आहार बिहार ही हमारे जीवन में परिवर्तन डालते हैं हम जैसे आहार करेंगे जैसा भोजन करेंगे वैसे हमारे विचार उत्पन्न होंगे तुम व्यथा मां को तो जानते हो मां के छवियों को तो जानते हो देवी देवताओं को तो जानते हो उनके चरणों में प्रार्थना करना सीखो निवेदन करना सीखो भाव पक्ष जागृत करो और उसके लिए तुम यदि कामनाओं का ही बार बार रखते रहोगे तो तुम्हारा पूजन अधूरी रह जाती है केवल उनसे एक चीज मांगो भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति दे दो हेमा हमें यदि कुछ देना है तो भक्ति दे दो ज्ञान दे दो और आत्मशक्ति दे दो इस भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति में दुनिया का सब वैभव समाया है सभी कामनाएं जुड़ी हुई हैं और फिर भी आप निष्काम कामना से कर्म करोगे क्योंकि जो सकाम और निष्काम की बात कह रहा था जब भौतिक जगत का कोई ऐसा कार्य हम कर रहे होते हैं तो वह हमारा सकाम कर्म हो जाता है मगर जब हम जनहित जन से जुड़े कोई कार्य कर रहे होते हैं आत्म कल्याण के लिए कोई कार्य कर रहे होते हैं प्रगति को पानी के पीछे भी एक कामना तो जुड़ी है। जब हम पूजन हम क्यों करते हैं तो हमें है प्रगति को हम देखना चाहते हैं जानना चाहते हैं पहचान वहां भी एक कामना जुड़ी मगर वह कामना निष्काम कहलाती है जब हम आत्मा को परम सत्ता की ओर बढ़ाने के लिए ले जाते हैं आत्मा और परम सत्ता के संबंध को स्थापित करने के लिए कोई कर्म करते हैं और उस कर्म में सभी कर्म आ जाते हैं जनहित के कार्य भी आ जाते हैं अच्छे कोई कार्य भी आ जाते हैं और साधना भी तपस्याएं भी आ जाती है जब हैं, तो वह कार्य करते तो निष्काम कर्म कहलाता है हम किसी भौतिक फल की कामना नहीं कर रहे हैं हमारे अंदर जो प्रकट सामर्थ्य है वह जनहित में हम लगा रहे हैं और जनहित का जो हमारा संबंध जुड़ रहा है वह निष्काम भाव से जनहित के लिए ही जुड़ रहा है उसे निष्काम साधना कहते हैं और तभी होगी जब आप भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करें और उसी में विचार कीजिए यदि आपके अंदर भक्ति आ गई तो भक्ति में शक्ति है और शक्ति में भक्ति है ज्ञान आ गया तो आपके पास बचेगा कि आप ज्ञान के फलस आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं और भक्ति आ जाए ज्ञान आ जाए जा, अगर आत्मशक्ति नहीं है तो भी अधूरे हो यदि किसी को जो तलवार चलाना ना जानता उसके हाथ में तलवार दे दी जाओ कायर हो डरपोंख हो एक निहत्था व्यक्ति भी आ जाएगा वो तलवार लेकर का हाथ से तलवार छूट जाएगी आज के जितने बड़े देशभक्त कहते हैं बड़े बड़े गीत गाएंगे राष्ट्रभक्त के गीत भावनात्मक रूम से लोगों का को ब्लैकमेल करते हैं विचार दो चेतनात्मक दो अपने जीवन में भी दर्शक का परिवर्तन हो गीत गाएंगे लगे बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं हो सकता कोई राष्ट्रीय सम्मान भी मिल जाए गीत गाएंगे राष्ट्रभक्त के गीत गाएंगे जाओ बॉर्डर में सैनिकों को देखो ये तुम्हारे हाथ में वो संगीन भेज दे दी जाए तो अगर सामने फिर शत्रु आने लगेगे तो संगीन हाथ से काप करके गिर जाएगी रास भग के कोने में पड़ी रह जाएगी चेतना चाहिए जिस तरह हमारे सैनिकों में सौर और साहस होता है कि एक रुवया भी नहीं कापता और हाथ में संगीन उसी तरह निशाने पर लगती है देश की रक्षा करने के लिए उनकी आंखें सजग रहती है वल कह देने मात्र से नहीं होता तो आत्म शक्ति हमारे अंदर जिस तरह के हम कर्म कर रहे हो तो भक्त ज्ञान और आत्म शक्ति कामना करें क्योंकि आत्म शक्ति और कोई नहीं दे सकता शक्ति चितोल प्रकट सत्ता से हमें मिल सकती है क्योंकि हम प्रकट सत्ता के अंश है जो मेरे अंदर आत्मा बैठी जो आपके अंदर बैठी जो हिंदू के अंदर बैठी मुस्लिम के अंदर सिख के अंदर ईसाई के अंदर बैठी सभी आत्मा एक समान है क्योंकि मैंने पूर्व जो चिंतन दिया है कि भटकाव क्यों हो कि हम सत्य को नहीं खोज पा रहे यदि सत्य को खोज ले तो सब केवल एक बिंदु से जुड़ेंगे क्योंकि जब आत्माएं एक समान है तुम आत्माओं की जननी भी कोई एक समान होगी वो किसी रूप में तुम मान लो मां के रूप में मान लो किसी मगर वो अनेक नहीं हो सकती जब आत्माएं एक हैं, तो आत्माओं को जन्म देने आत्मा जिसकी अंश है वो अंश का तो भी कहीं एक ही होगा मगर समाज तलाशना नहीं चाहता उस जगह तक पहुंचना नहीं चाहता और जगह पहुंचने के लिए केवल एक मार्ग है अगर तुम गुरुओं के सरण में दीक्षा भी नहीं किसी से प्राप्त करते चाहते हो कि समाज में कोई हूको गुरु अभी तक नहीं मिला तो माँ के सामने जो भी जितना ज्ञान हो सरल से सरल भाषा में मां के सामने प्रार्थना करो साधना करो और माँ फिर भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो कि माँ यदि हमें कुछ देना है तो भक्ति दो ज्ञान दो और आत्मशक्ति दो आपके अंदर भक्ति है ज्ञान है आत्मशक्ति तो आप सब कुछ कर सकते हो दुनिया में कोई आपको पराजित नहीं कर सकता और यही भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति हिंदुस्तान के जन जन में जागृत करने की आवश्यकता है भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति आ गया तो हम सब कुछ कर सकते हैं और भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति तो कुछ भी नहीं कर सकते अपनी कामनाएं रखो जो तुम्हारी वेदनाएं हो तुम्हारी समस्याएं हैं उनको एक दो बार भावपक्ष में ले लो कोई समाज सेवा करना चाहता है उस राजनीति में चाहता है या तुम्हारे घर में आर्थिक स्थिति परेशानी है फरीक परेशानी है तो माँ के चलो प्रार्थना कर दो मगर प्रार्थना के साथ एक बात जरूर रख दो मां ये हमारी प्रार्थना तभी स्वीकार हो जब ये हमारे लिए हितकारी हो अंत चाहे आपके सामने ना कर रगड़े मगर फिर भी हमारी इस की पूर्ति न करना यदि यह हमारी आत्मा और आपके नजदीकता में कहीं दूरी बढ़ाने वाला हो मुझे याद भी नहीं आता कि मैंने जीव ने कभी भी बचपन से लेकर अब तक जब से हो संभाला कभी भी मां के चढ़ों में कभी कोई कामना ना किया हो कुल हर पल एक ललक थी कि बस माँ आपका सानिध्य मिले आपके सानिध्य से मैं दूर न हो जाऊं सब कुछ मुझसे छीन लो शरीर को कोढ़ियों और अपाधियों का जीवन दे दो मगर माँ में कुल आपका सानिध्य चाहता हूं आपके सान्निध्य से कहीं दूर न चला जाऊं कुल आपको देखना चाहता हूं आपके की उस स्पर्श पाना चाहता हूं वो भाव जन्म जन की साधनाओं से आता है आत्मा अजर अमर अविनाशी वे भाव तो अपने अंदर पैदा करो वह भक्ति तो अपने अंदर पैदा करो वह समर्पण तो अपने अंदर पैदा करो यदि कामनाओं की भक्ति होती तो पूर्ण भक्ति नहीं कहलाती यदि ज्ञान तुम्हारे अंधकार को नहीं मिटा सकता तो ज्ञान ज्ञान नहीं होता जो तुम्हारी अध्यात्मिक यात्रा की सीढ़ियों को न तय करा सके आत्मशक्ति तो भौतिक जगत के वैभों को अपनी आत्मशक्ति मत मान लो अपनी सामर्थ्य मत मान लो एक पाल में छिन जाती है बड़े बड़े राजा महाराजा भी फकीर बन जाते हैं चेतना बनो, भक्त और आप कर्म ये चेतना। जब भी आप बढ़ रहे होते हैं, आपकी साधना होती है केवल एक सदगुरु ही दृश्य और अदृश्य के संबंध जोड़ करके आपको तो उस कड़ी से जोड़ सकता है गुरु का कार्य ही केवल इतना रहता है इसलिए गुरु को इतना महान बताया गया मगर आज गुरु तो जो भटक रहा है उसको उनको इतना महान बनने का उस कड़ी के उस रूप में अपने आप को ढालना चाहिए क्योंकि एक ही तो संबंध हमारे द्रव्य आदर्श के संबंधों को जोड़ देगा। अगर वो संबंध ही टूट गया तो हम द्रव्य दृश्य को जान ही नहीं सकेंगे समझ ही नहीं सकेंगे पहचान ही नहीं सकेंगे इसलिए गुरु को कहा गया कि दुनिया के हजारों लाखों संबंध हो सकते हैं मगर तो केवल एक ही संबंध है जो प्रगट सत्ता के बाद के आपके बीच का संबंध जोड़ने वाला इसलिए गुरु को कहा गया कि गुरु का संबंध सभी संबंधों से बढ़कर के होता है और आपने अगर सदगुरु से संबंध जोड़ लिया तो मान लीजिए आपके सभी संबंध जुड़ गए आप आगे बढ़ो तो जिस तरह मैं कह रहा हूं मेरे लिए कोई कार्य असम हो उस तरह आप भी किसी ना किसी दिन कहने लग जाओगे मैं चाहता हूं कि शिष्य समाज जागृत हो आगे बढ़े देखे तो वह चेतना हो चूंकि तुम्हारे अंदर बैठी है कल तुम उसको देख नहीं पाते कहीं ना कहीं पूर्ण मानव भी कमी है पूर्ण पुरुष में कहीं कमी है पूर्णत्व में कहीं कमी है पूर्ण मानव बनने के लिए चेतनावान चाहिए चेतनावान बनना ही पड़ेगा पूर्ण ज्ञान आपको हासिल करना ही होगा जो हमारे शरीर को हम अपने शरीर को ही ना पहचान सके अपने शरीर की क्षमताओं को ही ना जान सके तो हमारा ज्ञान तो ही है और जितना ज्ञान उसको मिटाने के लिए लालयत हो जाओ केवल कि कहीं ना कहीं हम दूर खड़े हैं उस दूरी को मिटाना है और दूरी को मिटाने के लिए केवल एक अध्यात्म मार्ग ही होता है अध्यात्म मार्ग में ही चलकर हम उस को मिटा पतंग मार्ग में शराब की बोतल चढ़ा करके नहीं पहुंच सकते अनित अन्याय अधर्म करके नहीं पहुंच सकते और जितनी सीढ़ी तय कर लेंगे उतनी सख्त सामर्थ्य हमारे पास आती चली जाएगी आज कोई मंत्री बन रहा है प्रधानमंत्री बन रहा है धर्माचार बन रहा है उसके पीछे उसके कर्म संस्कार है अचानक नहीं बन रहा मगर फिर हम कर्म संस्कारों का दुरुपयोग करते चले जाते हैं हम भूल जाते हैं कि आज हमें जो पद मान प्रतिष्ठा मिली है उसका हम सदुपयोग करें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री ये तो अहसास करते हैं कि राजधर्म का पालन करना चाहिए अपेक्षाएं थी समाज को मगर राजधर्म का कितना पालन हुआ मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ चाहे कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी हो बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो कौन राज धर्म का पालन कर रहा है समाज देखता अभी धर्म का सही पालन होने लग जाए धर्म क्षेत्र का सही पालन होने लग जाए न्यायपालिका वास्तव में तटस्थ होकर के कार्य करने लगे जाए प्रलोभनों में न भटकने लग जाए तो निश्चित बहुत कुछ किया जा सकता है कि कम से कम समय में समाज समाज समर्थ तो आ जाए कहा जा हमें किसीवी सदी में जा रहे हैं विकास की सीढ़ियां तय कर रहे हैं मगर हमारा नब्बे प्रतिशत समाज पचहत्तर प्रतिशत समाज किस गति में जीवन जी रहा लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं धन के भंडार भरे पड़े हैं कहा जा हमारे भंडार अन्न के भंडार इतने भरे पड़े हैं हम विदेशों तक अनाज सप्लाई कर रहे हैं एक गरीब हिंदुस्तान में मर रहा है भूकों मर रहा है उसके लिए खाने के लिए अन्न नहीं है विदेशों में अन्न सप्लाई कर रहा गोदामों में सड़ रहा है केवल व्यवस्थाएं बिगड़ी है व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं जाता हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं सब पहले अपनी जेबें भरने के लिए हम भूल जाते हैं कि जो अन्न सड़ रहा है यदि हम उतना ही वितरित करा दें तो शायद कोई समाज का व्यक्ति भूखो ना मरे क्योंकि याद नहीं रहता कहा क्या हो रहा मतलब नहीं योजनाएं आती है लोगों को मंत्री पद मिलते हैं पूरा समय का कालचक्र निकल जाता है उन योजनाओं का उपयोग नहीं कर पाते अनेकों बजट आते हैं और वापस चले जाते हैं कार्य नहीं हो पाते ये एक व्यक्ति बात नहीं कर रहा है मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ हमारे राजनीति के से ज्यादा तो तुम्हें माने क्योंकि समाज में तो लाभ चाहिए और तुम लाभ दे सकते हो उनके दुख दर्द को मुझसे ज्यादा मिटा सकते हो क्योंकि भौतिक समाज का जो दुख दर्द है यदि वह मिट जाए तो हो सकता है और तीव्र गति चले लोगों की व्यथाएं होती है बेदनाएं होती है पूजन में भी बैठते हैं तो लगता है कि अब कल का भोजन कैसे करेंगे किस तरह से करेंगे परेशान रहते हैं हर जिले में देखो क्या विकास के कार्य हो रहे हैं इसी कानपुर महानगर की मैं बात कर रहा हूं कितनी मिले बंद हो गई जिनके मिलों से बंद हुए बेरोजगार जो टहले उनके घरों में जाकर के देखे मीडिया समाचार पत्र या नेता समाज सेवक जाएंगे कि वो किस तरह का जीवन जीते हैं किस तरह तक तक हम करेंगे क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या क्या हम कपड़े पहनेंगे हजार हजार एक बार की पार्टी में जो खर्च कर देते हैं उतने खर्च जो एक व्यक्ति बे, महीने भर परिश्रम करता है आठ घंटे दस घंटे करने तारे की तैयारी पंद्रह सौ रुपए की ही मुझे नौकरी मिल जाए कितनी विषमताएं भरी पड़ी है क्या हमारे अंदर जरा से बेदना नहीं पड़ती अरे जब भोजन करो तो भगवान का स्मरण करो या ना करो भगवान को अपने गुरुओं को भोग लगाओ या ना लगाओ जब भोजन का पहला निवाला तोड़ो तो एक बार कल उन गरीबों का स्मरण कर लो कि मेरे सामने निवाला मां की कृपा फिर आ रहा है अनेकों लोग समाज के ऐसे लोग होंगे जो इस निवाले के लिए तरफ रहे होंगे भाव पक्ष पैदा करो जब भाव पक्ष पैदा होगा तो एक दिन तुम्हारा कर्म पक्ष भी बदल जाएगा समर्थ तुम्हारी धुनगुनी रात चौगुनी और बढ़ती चली जाएगी मेरे द्वारा तो बार बार कहा जाता है कि समाज का लोग उभर करके आए तो एक संकल्प तो ले अगर जिसके अंदर पचहत्तर प्रतिशत की पात्रता चाहे राजनीति में जाने की चाहे समाज सेवा में जाने की उसको पच्चीस प्रतिशत की सामर्थ्य कोई भी दे सकता है मगर संकल्प तो ले, ले कि हम समाज के लिए कार्य करेंगे मगर उस संकल्प की ही कमी रहती है और जहां संकल्प की कमी रहती है वहां समाज का पतन तो होगा अनेकों योगा को योगाचारों को देखे क्योंकि लोग उंगली क्षेत्र को सबसे ज्यादा चिंतन देता हूं उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आघात करता हूं जो अपने आप को समझते हैं गरीबों के लिए तो मेरे कार्य मेरी ऊर्जा रहती है ठोकर वहां मारता हूं जो अपने आप को देव का सर्वशक्ति मान समझते हैं जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ समझ दो अनेकों योगाचार्यों को देखो डॉक्टरों को गालियां देने डॉक्टर लुटेरे हैं वकील लुटेरे हैं और तुम क्या हो कभी विचार करते हो डॉक्टर जो इस धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है जगह जगह लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान दे रहे हैं यह अलग बात है कि वो दान के पैसे पर उन्होंने अपने संस्थानों को नहीं बनाया उनके माता पिता के परिश्रम की कमाई से पढ़ करके घर में त्याग करके उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है पैसा दे करके और उसके बाद यदि वो डॉक्टरी कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो धन कुछ ना कुछ तो लेंगे ही ये अलग बात मैं कह रहा हूं कि उससे पूरे समाज को गालियां देना नहीं शुरू कर दस पांच परसेंट तो सब जगह कमियां होती है कुछ ऐसे डॉक्टर हो सकते हैं जो तुम धन के लिए कार्य कर रहे हो मगर अनेकों ऐसे डॉक्टर जो समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं जगह जगह कैंप लगाते हैं कम से कम पैसा लेते हैं इतने ज्ञान वाने की बड़ी बड़ी बीमारियों को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं यदि ऐसे योगाचारों को भी हार्ट अटैक हो किसी एक्सीडेंट में हाथ पैर कट जाए तो सबसे पहले अस्पताल में डॉक्टरों के पास ही जाएंगे तब योग काम नहीं आएगा आज वही डॉक्टर को गालियां देते लुटेरे कहते हैं एक अस्पताल यदि बनता है तो या तो वह अपने परिश्रम की कमाई से बनाता है या कर्ज बैंक से लेकर के बनाता है तो वह कर्ज क्या योगाचारों के पिताजी आकर जमा करेंगे वह कुछ तो पैसा लेगा ही तो योग तुम अपनी जगह पे करो डॉक्टरों को का अपना कार्य करने दो वकीलों का अपना कार्य करने दो जितना गलत हो रहा है उसको सचेत करो ये बात उठाते तो कोई बुरी बात नहीं समाज में 10 पांच पैसा ऐसे डॉक्टर जो पैसे के लिए ही केवल कार्य कर रहे हैं हो सकता है किसी की किडनी भी निकाल लेते हो बेच भी देते हैं तो मैंने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान के हीने हमको सबसे ज्यादा ठगा लूटा है तो दस पांच कमियां तो कहीं भी हो सकती है मगर किसी को एकदम से लुटेरा बार बार कहना कि डॉक्टर लुटेरे हैं डॉक्टर समाज का शोषण कर रहे हैं मैं कह रहा कि अगर सभी अस्पताल डॉक्टर अपने आप को खींच ले पीछे तो साल छह महीने में इतनी बीमारियां फैल जाएंगी इतनी महामारियां फैल जाएंगी कि शायद सात भी जनसंख्या साल भर के बाद नजर आएगी योगाचार कहते हैं कि कोई व्यक्ति मर नहीं सकता फलस्वरूप मैं चाहता हूं कोई व्यक्ति असामयिक मौत का बीमारियों से मौत का न स्वीकार करे और उन्हीं के शिविरों में मृत्यु हो जाती है योगाचार नहीं करते नहीं मेरे पास लो मैं दो झटके मराता हूँ उसकी प्राणवायु तो रह जागृत हो जाएगी और एक चेतनावान गुरु कहता है कि यदि एक भी सांस अंतिम जीवित है एक भी शरीर के अंदर है अगर वह चाले तो जीवन का संचार कर सकता है मगर फिर भी वही योगी डॉक्टर को नहीं गाली देता डॉक्टरों को दूसरा भगवान कहता है धरती पर क्योंकि आप कि यदि डॉक्टर सभी अस्पताल बंद करा दिए जाएं तो समाज का क्या होगा ठीक है उनके पास जो ज्ञान है जो उन्हें पढ़ाया गया है जितना उनका ज्ञान है हुए कार्य कर रहे हैं निश्चित हमारे आत्मचेतना प्राण पर उतना शोध नहीं हुआ मगर जो शोध करने की बात कह रहे हैं उन्हें प्राण प्राणतत्व तो का ज्ञान भी नहीं है जिनकी कुंडली चेतना जागृत न हो वह कह रहे हैं प्राण का शोध कर शोध करोगे कैसे शोध करने के लिए पूर्णत्व का ज्ञान स्वतः पहले जरूरी है वो शोध होगा शोध क्या बाहर कह देने मात्र खड़ा करा के हम इस तरह कार करा के शोध कर दिया उसे शोध नहीं होता पहले स्वतः ज्ञान करो कि प्राण वायु है क्या ऑक्सीजन का ज्ञान कर सकते हो मगर प्राण वायु संचालित कहां से होती है प्राण वायु का संबंध कहां से है प्राण वायु जागृत कैसे होती है केवल झटके तो लगा लेने से नहीं जागृत होती निश्चित इनका लाभ मैंने कहा मेरा जीवन स्वतः योग क्रियाओं से जुड़ा है कि मैंने भोजन त्याग जाऊंगा मैंने योग की क्रिया नहीं छोड़ी तो ये समाज के जो विषमताएं हैं, विषमताओं तो को दूर कर दो तुम्हारा जीवन अपने आप आध्यात्मिक बन जाएगा और धर्म सार्वजनिक रहता है। लोग कहते हैं कि धर्म को सार्वजनिक होना भी अमिताभ बच्चन और उनके ऐश्वर्या राय और अब की शादी के संबंध में समाज में एक नाना प्रकार की जो सरिदोष है नाना प्रकार की स्थितियां समाज के बीच आई है उसके विस्तार मेरा चिंतन देने का विचार नहीं मगर मैं, मैं कह रहा हूं कि समाज किस तरह लूटता ठगता है तो निदोष हो गया एक कभी कोई कुछ करो कर कोई करा पीपल से शादी करा दो परिक्रमा करोगे तब ऐसा होगा किसी भावना के, के भावनात्मक लोग देव उनका सम्मान करना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सब कुछ सामर्थ्य धर्म का इतना आदर मान सम्मान करता है कि पैदल चल के भी कहीं जाने के लिए तैयार है सब कुछ करने के लिए तैयार है धर्म पर कहीं ना कहीं आस्था उस आस्था को हमको इस तरह लुटेरोगे समान बन करके नहीं आगे बढ़ना चाहिए बड़े से आने को, को दूर कर देने के लिए तो का कार्य कर चुका हूं कि अगर मैं चाहता तो अरबो की संपत्ति इकट्ठा कर सकता था शक्ति जल जो निःशुल्क बटवाता हूं यदि उसकी दस रुपए फीसी भी रख देता तो आप तक अरबों की संपत्ति मेरे पास आ चुकी होती मगर आज मेरे आप इस आ, आश्रम में आए जिस आठ जो मैंने समाज के बीच संपन्न किए हैं जिस यज्ञों के माध्यम से मैंने असंभव से असंभव कार्य किए हैं उनके शेष संपन्न कराने के लिए मैं अपने यज्ञ स्थल का भी निर्माण यज्ञ स्थल का निर्माण भी नहीं करा पा रहा क्योंकि उससे ज्यादा जनहित ज्यादा जरूरी समझ रहा हूं कि जो समाज के हृदय में माँ की स्थापना करा रहा हूं वह उस स्थान से बढ़ करके है और जब लोगों के हृदय में स्थापना हो जाएगी तो समाज का एक एक रुपया से कर्मवान बन करके उस स्थान का निर्माण होगा तो स्थान की चेतनता ज्यादा बरकरार होगी केवल लोगों का धन चाहता हूं जो समर्पण का भाव रखते हो दानी का भाव न रखते हो क्योंकि दान न कोई गुरु को दे सकता है, ना दान का भी को दे सकता है। और धर्म स्थापित होता है तो भावनात्मक समर्पण कर रहा हूं समाज के अंदर कभी विवेक जागृत होगा तो समाज का सहयोग होगा तो उस तपस्थली का भी निर्माण हो जाएगा कभी ना कभी मेरे में व्यथित तो नहीं मेरा जो व्यथा तो मेरी आप लोगों के अंदर चेतना जागृत होगा आपके अंदर चिंतन जागृत होगा